सम भिन्न संबंधावचिन्न प्रतियोगिता का अभावत्म अभाव तो उसमें एक हो गया अत्यंत अभाव एक हो गया अनोनभाव अनोन अभाव और अत्यंत अभाव ये दोनों का प्रतियोगिता अवच्छिन्न होते हैं वस्तु तस्तु करके नब्बे न्यायिकों का मत कहता है कहते हैं कि जो प्रागभाव और ध्वंस इनका जो प्रतियोगिता है वो अवच्छिन्न नहीं होता है नहीं होने से अनुन्य भाव अत्यंता भाव ये दोनों का प्रतियोगिता अवच्छिन्न होते हैं और अनुनिया भाव के लिए तादात में संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को ऐसा कहा जाएगा और में भिन्न संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ये भाव हो जाएगा इसलिए कहते हैं वस्तु तस्तु संसर्गात्व संसर्गावत्म अर्थात अत्यंता ये क्या है कहते हैं में भिन्न संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। इतना ही लक्षण हो जाएगा कहेंगे तादात में भिन्न संबंध कहने से अत्यंताभाव तो होगा और ध्वंस प्राग भाव भी होगा तो कहते हैं ध्वंस प्राग न संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता उनका प्रतियोगिता कोई संसर्ग से अवचिन्न नहीं होता है क्योंकि ये जो अत्यंता भाव हम कहते हैं सप्तम यंत्र करते हैं कहते हैं कि भूतले घटो नास्ती इस प्रकार कहते हैं और तंतुसु घटो नास्ती इस प्रकार कहते हैं तंतु में पटो समवाय समय और तंतु में घटा समवाय समय नहीं है और भूतल में घटा संयोग समंस्य रह सकता है अभी नहीं है तो यहाँ एक संबंध ये पदार्थ का रहने में नियामक बनता है और जब वो संबंध से नहीं है हम कह देते हैं कि वो पदार्थ अभी इसी संबंध से नहीं है ये संबंध एक पदार्थ होने नहीं होने में नियामक बनता है अत्यंत अभाव हाँ में इसी प्रकार की प्राग भाव ध्वंस में ये संबंध उसका नियामक नहीं बनता है हम कहेंगे कि अभी कपाल सामने में है कहेंगे अभी कपा घट नहीं है तो घट का प्रागभाव है कहेंगे समवाय संबंध है ना घट का प्रागभाव है कहेंगे ना ऐसा नहीं है अर्थात वहां समवाय संबंध घटक का प्राग भाव ऐसा कहने का आवश्यकता नहीं है खाली घटक का प्रागभाव इतना कहेंगे उतना ही उसका चरितार्थ हो जाएगा अर्थ ज्ञापक हो जाएगा इसलिए समवाय संबंध न कपाल में घट का प्रागभाव इस प्रकार कहने का आवश्यकता नहीं है तो कहेंगे अभी कपाल में घट का अत्यंत अभाव है कहेंगे हाँ है तो यहां भी संबंध कहने का आवश्यक नहीं है यहाँ भी संबंध कहेंगे नवश्यक है क्यों आवश्यक कहे। आवश्य है कहे? कहेंगे कि अभी कपाल में घट जिस संबंध से रहता है भूतल में घट अन, अनल संबंध से रहता है तो एक पदार्थ दो संबंध से अगर रह पाएगा इसलिए संबंध को भी एक नियामकत्व लेना पड़ेगा और संबंधों को भाव में नियामकत्व लेना पड़ेगा तो अभाव में भी नियामकत्व नहीं इस प्रकार की लेना पड़ेगा इस संबंध से नहीं है कह देंगे किन्तु प्राग भाव में उसका आवश्यक नहीं है संबंध नहीं कहने पर भी अर्थबोधन हो जाएगा इसलिए लेने का आवश्यक नहीं लोग कहते हैं और आगे न्यायिक लोग मुक्ताबली इत्यादि विचार देते हैं ध्वस से प्राग भाव का अधिकरण में अत्यंत नहीं रहेगा इस प्रकार की कहेंगे वो अलग विचार है अच्छा ध्वंस प्राग भावयोच न संसर्गाव्य न प्रतियोगिता ऐसे नब्बे लोग कहते हैं प्राचीन लोग क्या कहते हैं आगे पृष्ठा में देखिए किरणावली में किरणावली हाँ ऊपर से तृतीय पंक्ति दिया ध्वंस प्राग भावयोर अतिव्याप्ति दिया प्राचीन मते ध्वंसरागभावोरपी तादात्म्य भिन्न पूर्व कालकाल्वात्मकसर्गाविन्न प्रतिगिक प्राचीन लोग कहते हैं ध्वंस भी उत्तरकाल संसर्गविन्न उत्तरकालविन्न यही उत्तरकालवात्मकसर्ग क्योंकि ध्वंस उत्तर काल में रहेगा कार्य से तो उत्तर कालत्व यही संसर्ग हो गया और प्राग में कहते पूर्व कालत्व यही संसर्ग हो गया पूर्व कालत्व यही संसर्ग संसर्ग करता संबंध सर यहाँ संसर्ग अर्थात जैसे संयोग समवाय इस प्रकार की नहीं पूर्व कालत्व ये अर्थात प्रतियोगी जैसे कहेंगे कि अभी घटका मतलब घट है घट होता प्रागभाव नहीं है तो जब अभी घट नहीं है किंतु प्रागभाव है ये प्रागभाव में पूर्व कालत्व है कार्य से पूर्व कालत्व तो कहा जाएगा कि ये घट अभी पूर्व कालत्व संबंध न है तो ये पूर्व कालत्व यही संबंध हो जाएगा इस मतलब इसी प्रकार की प्राचीन लोग कहते हैं तादात्म्य भिन्न पूर्व कालत्व उत्तर कालत्व कालत्वात्मक संसर्ग पूर्व कालत्व ये एक संबंध है उत्तर कालत्व ये एक संबंध है तो इस प्रकार के कहेंगे पूर्व कालत्व उत्तर कालत्व कालत्वात्मक संसर्ग अवच्छिन्न चिन्ह न तो होने से इसलिए नब्बे लोग किन्तु इसको नहीं मानते हैं कहते हैं काल तो पूर्व कालत्व एक संसर्ग नहीं है संसर्ग इसलिए हम दो मानते हैं संयोग और समवायोग ये लोग कहते हैं ये संबंध से नहीं है तो फिर जाएगा तो होने से आगे वस्तु तो पूर्व कालत्व प्रागवा में पूर्व कालत्व अर्थात अभी पूर्व कालत्व संबंध से इस प्रकार कहा जाएगा तभी पूर्व कालत्व संबंध से नहीं है कहा जाएगा अभी घटो नहीं है ठीक है अभी हाँ क्या है हाँ अर्थात तो अभी घटा भाव है और पूर्व कालत्व है पूर्व काल ध्वस होने से तो तो उत्तरत तो तो ध्वंस रहे में रहेगा में पूर्व कालत्व तो नहीं रहेगा पूर्व कालत्व तो रहे तो संबंध है ना कपाल में मतलब ध्वस्त कपाल में इसको थोड़ा मैं और मतलब विचार करके ये जो ध्वंस और प्रागवाव ये दोनों के लिए पूर्व कालो तो संसर्ग होगा अथवा ध्वंस में इतना मैं विचार करके कहूंगा ये जो तो प्राचीन लोग मानते हैं ये दोनों संसर्ग बन जाएगा नब्बे लोग कहते हैं वो नहीं होगा तो नहीं नहीं होने से नब्बे लोग कहेंगे वो तो पूर्व कालो तो उत्तर काल हो तो ये तो काली का संबंध होगा तो इसलिए ये लेने का जरूरत नहीं और यहाँ संसर्ग कहने से संयोग ये लेना है काली का संबंध नहीं लेना है अच्छा तो वस्तु तस्तु संयोग अभाव संसर्ग अभावत्वात्म तादात्म्य तादात भिन्न संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्व ध्वस प्राग भाव य संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ध्वंस और प्राग भाव ये दोनों तो संसर्गावचिन्न प्रतियोगिता का नहीं होते हैं नहीं होने से जब हम संसर्न प्रतियोगिता को कह देंगे ते नहीं हो हो जाएगा तो त्रैकालिका स्वरूप ये लक्षण का घटक नहीं है ये तो केवल स्वरूपों का आख्यान इति बोध्यम इस प्रकार जानना चाहिए ठीक है आगे, आगे। तादत्मय संबंध अवच्छेद प्रतियोगिता को अभी कहते हैं मैं घट पटो न अभी सामने में क्या है घट है और कहते है, पटो न प्रतियोगी कौन हो गया पता। पता। तो ये जो पट है अभी कहते हैं है, प्रतियोगिता रहेगा पट में और प्रतियोगिता का अवच्छेद संबंध कहते हैं कि तादात में संबंधा प्रतियोगी हो गया पट तो अभी पट हम अभाव देख रहे हैं घट में पट अभाव इनकी प्रतियोगी हो गया पट तो पट अभाव देख रहे हैं घट में कहते हैं कि ये पट तादात्म्य संबंध से घट में नहीं है ये पट तादात्म्य संबंध से कहाँ रहेगा पट में रहेगा रहे तादात्म्य का व्याख्यान होता है कि स आत्मा यश इति तदात्मा तो वो जिसका स्वरूप है पट ही पट स्वरूप है तो इसलिए तदात्मा हो जाएगा पटो तो पटो का तदात्मा हो गया पटो अभी पटो पटो में किस संबंध रहेगा जाएंगे तो तादात्म्य संबंध <गग़ाँ> तो तादात्म्य संबंध से पट पटो में ही रहेगा घटो में नहीं रहेगा तो घटो में नहीं रहेगा तो यहाँ प्रतियोगिता जो पटो में रहा इसका अवच्छेद का संबंध हो जाएगा तादात्म्य तो तादात्म्य संबंध अवच्छेद प्रतियोगिता का और यहाँ प्रतियोगिता का अवच्छेद धर्म क्या होगा प्रतियोगी कौन है यहाँ पट प्रतियोगिता अवचित का धर्म पटक संबंध हो गया तादात में अच्छा तो तादात्म्य संबंध अवचन प्रतियोगिता का अभाव अनन्न भाव अभाव हो गया विशेष्य और तादातम्य संबंधा वचन प्रतियोगिता का ये हो गया विशेषण और लक्ष्य क्या है अनन्या भाव इसका लक्षण करते हैं तो विशेष्य अंश नहीं दिए हैं अनुन्या भाव निरूपयती न्यायवधि में तादात्मी अभाव त्रय वारणा विशेषणम तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिता कह देने से तीनों अभाव का वारण हो जाएगा तो ये विशेषण अंश दे दिए और ये विशेष अंश अभाव इसको क्यों कह रहे हैं खाली इतना कहने तादात्म संबंधावचन प्रतियोगिता का अनुन्या भाव फिर अभाव कहने का क्या जरूरत है मतलब विशेष अंश नहीं कहा मतलब तो वहाँ ये विवक्षित है तो तादात में आवचन प्रतियोगिता का अभाव अन्विन्याभाव तो ये जो विशेष अंश इसका क्या आवश्यक है तो कहते हैं घटा भाववान न भूतलम घटा भाववान तो अभी जो भूतलम हो गया वो घटा भाववान न अर्थात तो घटवान हो गया तो भूतलम घटाभावान न जैसे हम कहते हैं की घट पटो न हम कहते हैं है पट हो गया प्रतियोगी और प्रतियोगिता पटो में रहेगा और प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध हो जाएगा तादात्म्य संबंध अर्थात हम कहते हैं कि पट तादात्म न घटे नास्ती तो घट पटो न कहते हैं इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे भूतलम घटा भावान न प्रतियोगी कौन हो जाएगा घटा भाववान घटा भाव नहीं घटा भावान प्रतियोगी हो गया तब तो ये जो प्रतियोगी हो जाएगा घटा भावान तो, प्रतियोगिता रहेगा घटा भावान में और ये घटा भाववान तादात में संबंध है न भूतल में नहीं है हम कहते हैं भूतलम घटा भाववान न अर्थात ये जो भाववान हुआ ये तादात्म्य संबंध से भूतल में नहीं है ये भूतल है ये तादात्म्य भाववान न कहते है ना प्रतियोगी हो गया घटा भाववान? उसका अर्थ नहीं है भाव वाला मतलब तादात्म्य संबंध कहने का अर्थ क्या है कि वो उसी संबंध से उच में रहता है जैसे कहते हैं घट पटोन दृष्टान्त तो पहले देख लीजिए प्रतियोगी हो गया पटो तो अच्छा यहाँ घट पटो न इस प्रकार की यहाँ भूतलम घटा भाववान ना घटा भाव में न घटा भावान में, भाव में? भाव में? घट में इसी प्रकार की घटा भाववान में घटा भावान तादात में रहेगा। से रहेगा अभी घटा भावान में घटा भावान तादात में समंध रहेगा तो किन्तु घटा भावान अभी भूतल में तादात में समंध से नहीं है घटा भावान ये भूतल में तादात में समंध से नहीं है अर्थात घटा भाववान अभी भूतल रूप नहीं है जो कहते घटो पटो न अर्थात पटो तादात समन्ध से घट में नहीं है इसी प्रकार की भूतलम में घटा भावान न कहने का समय में घटा भावान जो है वो तादात्म्य संबंध से भूतलो में नहीं है तो घटाभावान तादात्म्य संबंध से भूतल में नहीं है ये कब हो सकता है घटा भावान तादात्म्य संबंध से भूतल में नहीं है अर्थात तो अभी घटा भावान भूतल नहीं है तो क्या है फिर भूतल घटाव घटा भावान भूतलो नहीं है कब ऐसा ज्ञान होगा घट होने पर वही है घटना भाव होने पर घटा भावान न कहते हैं ना अर्थात तो अभी घटा भावान ये भूतल और घटा भावान नहीं है क्यों ऐसा बोध हो रहा है क्योंकि घट है भूतल अगर घटवान हो जाएगा तो फिर भूतलम घटाभावान ऐसा कह पाएंगे क्या तो अर्थात आपका प्रतीति का विषय हो रहा है कि भूतलम घटवान तो भी आप कह रहे हैं भूतलम घटाभावान न क्यूंकि भूतलम घटवान ऐसे अगर प्रतीति होने से आप शब्द प्रयोग करते हैं भूतलम घटाभावान न तो प्रती का विषय हो गया कि भूतलम घटवान घटवत न घटवत तो भूतलम जब घटवत प्रती हो रहा है ये का विषय घट है अब शब्द प्रयोग करते हैं भूतलम घटा भाववान न इस प्रकार कहेंगे तो भूतलम नपुंसक मतलब घटा भाववान दिया और कुछ एक पुंगलिंग शब्द ले लेंगे तभी तो था। भूतल में घटा नहीं है अर्थात तो जो घटा घटाभावान हुआ वो भूतलो नहीं है भूतल नहीं है अगर वो घटाभावान भूतलो हो जाता पूरा पूरा का पूरा ले के उसमें भूतल घटा नहीं है ये ना ना ना बिल्कुल हम घटा घटाभावान को एक शब्द ले रहे हैं घटा भावान प्रकोष्ठ है भूतल हम न क्यूँकी भूतल में घटा है भूतल में घटा है प्रकोष्ठ में नहीं है प्रकोष्ठ घटा घटाभावान है इन भूतल में घटा है तो भूतलो को हम क्या कहेंगे नहीं तो अभी ठीक वही विचार ठीक है भूतलो अधिक स्पष्ट होगा बुद्धि में प्रकोष्ठ में घट है और ठीक है चलिए प्रकोष्ठ में नहीं है कहेंगे क्योंकि घटा भावान पुंगलिंग दिया है ना प्रकोष्ठ में घट नहीं है तो हम कहेंगे प्रकोष्ठ घटाभावान कहेंगे और भूतलो में घट है भूतल में घट है ना प्रकोष्ठ में घट नहीं है तो उल्टा होगा ठीक है भूतल में घट है नहीं घटाभाव न जो होगा ना भूतल में घट नहीं है भूतल में घट नहीं है तो भूतलम घटा भाव होगा होगा और प्रकोष्ठ में घट है भूत तो, प्रकोष्ठ में घट है तो कहेंगे कि अभी प्रकोष्ठ घट, घटाभावान कहेंगे क्या कहेंगे घटाभावान न कहेंगे इस प्रकार की कहेंगे तो प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ घटाभावान न इस प्रकार की कहेंगे अच्छा अभी जो प्रकोष्ठ घटाभावान न कहते हैं जैसे हम कहते हैं कि घट पटुओ न इसका अर्थ होता है कि की तादात में संबंध से घट में नहीं है संबंध से घट में नहीं है इसी प्रकार की जो घटा भाववान हुआ वो तादात में संबंध से प्रकोष्ठ में नहीं है क्योंकि हम कहते हैं प्रकोष्ठ घटा भाववान न कहते हैं जिसको न कह देते हैं, वो पदार्थ तो तादात्म्य संबंध से इसमें नहीं है जो जो में हो हो गया गया घटाभावान ऐसा हम कह रहे हैं ऐसा कब कह पाएंगे प्रकोष्ठ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो जब प्रकोष्ठ में अभी हम घटा रख देंगे प्रकोष्ठ में घटा रख दिए प्रकोष्ठ में घटा रखेंगे वो तो समय संभा मतलब संयुक्त संबंध से, से रख देंगे अभी रख देने से अभी प्रकोष्ठ घटा घटाभावान होगा <सति> नहीं नहीं होगा तो घटा घटाभावान न हम कहते हैं प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ को घटा घटाभावान न कहते हैं अच्छा अभी प्रकोष्ठ घटाभावान न ऐसा हमको क्यों प्रतीति हुआ घटा रहने से घटो किस समझ से रहा संयुक्त समझ से रहा घटो स्वयुक्त समझ से रहने से हम कहते हैं कि प्रकोष्ठ अभी घटाभावान न ऐसा कहते हैं तो जब घटो को हम हटा लिए अब कहते हैं कि प्रकोष्ठ घटाभावान घट को हटा लिए प्रकोष्ठ घटाभावान कहते थे, अभी जो घटाभावान है ये प्रकोष्ठ है तो घटा भाव वन ये प्रकोष्ठ में किस समंस रहता है घटा भाव वन तादत में समंस जो प्रकोष्ठ है वही घटाभावान है ना प्रकोष्ठ है तादत में समंजय रहता है क्यों घटा भाव वन घटा भाव नहीं घटा भवन प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ में किस समस्या रहेगा घटा भाव नहीं घटा अभावन तो तादात में समस्या रह जाएगा अभी हम वहां घटा एक रख दिए रख देने से अब नहीं कह पाएंगे घटा अभावन घटा रहेगा सयु समस्या वो अलग बात है हम तो घटा अभावन को अधिकरण कर ले रहे हैं तो अभी कहेंगे की तो अभी घटा प्रकोष्ठ घटाभावान न ऐसे हम शब्द व्यवहार कर दिए हमारा प्रतीति ऐसा क्यों हुआ प्रकोष्ठ घटाभावान प्रकृति प्रकृत, ये प्रतीति का विषय हो गया घट तो यहाँ प्रतीति का विषय तो घट हो रहा है और आप तो अन्य भाव का जो स्वरूप है वो कथन करते हैं तो यहां भी आपका आ गया तादात में संबंधा वच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव तो अभी प्रतीति का विषय घट है और आप लक्षण अनन्नया भाव में जा रहा मतलब अनन्या भाव का लक्षण भी घट में जा रहा है प्रतीति का विषय भाई प्रतीति का विषय अनन्न भाव नहीं है प्रतीति का विषय भाव है घट है इसलिए आपको अभाव बोल करके विशेष अंश को भी देना पड़ेगा घटा भाव इति प्रतिति विषय घटाधि वारणाय प्रतीति का विषय हो गया यहाँ घट ते तो घट ये भाव पदार्थ इसमें लक्षण न जाए इसलिए अभाव जो विशेष्यम विशेष्यम अभाव अभाव यहाँ दिया नहीं अर्थात यहाँ विभक्षित है, विशेष ये अभाव लेना है। अभाव से नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मतलब घटा में नहीं जाएगा अर्थात अभाव को अभी और मतलब घट को अभी और ऐसा विषय बोलकर के ग्रहण नहीं करेगा अभी घट उसका प्रतिति हो रहा है तो होने पर भी उस प्रतीत पदार्थ को अभी लक्ष्य बोल करके नहीं ले पाएगा जो प्रकोष्ठ घटा अभाववान न जो कहते हैं तो यहाँ हमको प्रतिति का विषय वो अभाव को ही लेना है भाव भी प्रतित हो रहा है कि उसको नहीं लेना है ये दोनों ही आ रहे थे अभाव भी प्रतीत आ रहा था और घट भी आ रहा था घट को नहीं लेना है अच्छा आगे हाँ आगे देखेंगे एक सौ पचहत्तर पृष्ठ में है सर्वेश पदार्थ नाम यथा यथम् यथा यथम चाहिए यथा स्वे यथा, यथा यथम् ऐसे निपातन किए हैं अभिभाव समास में यथा यथम् आकार कट जाएगा सर्वेशा अपी पदार्थ नाम जितने पदार्थ सब कहा गया न्याय शास्त्र में यथा यथम उक्तु अंतर्भाव ग्रंथकार कह रहे न्याय शास्त्र में जितना पदार्थ कहा गया वो सब उक्तु जो हम सात पदार्थ कहे इसी में ही अंतर्भाव हो जाएंगे इसलिए सप्त तो एव पदार्थ वैश्विक मत जो सप्त तो वही ठीक है न्याय मत में न्याय दिन में कहते आदि नाम अतिरिक्त पदार्थ नाम अ निरूपणे न्यूनता ग्रंथस्य से इतिहास इत्यादि इत्या तो अन्य पदार्थ सब है उसका तो निरूपण नहीं के कहीं द्रव्य गुण इत्यादि में तो आया नहीं तो इसलिए कैदे पदार्थ नाम प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टात सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाधजलप विदंडा हेत्वाभास छल जातिग्रह स्थान तत्व ज्ञा निःश्रेयस अधिगम ये प्रथम सूत्र है इति न्याय से आदिम सूत्र उक्ता प्रमाण प्रमेदीनाथ न्याय का ये आदिम सूत्र उसमें ये सोडश पदार्थ कहे गए हैं न्यायिक लोग इतने पदार्थ मानते हैं अभी कहते हैं कि इनका और न्यायिक लोग कहते हैं इनका तत्व निश्रेयस मोक्ष अधिगम तो ये हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा जगत नाना है कहते तो वो रह दीजिए आपको मुख्य हो जाएगा इतना से ही हो जाएगा तुम पदार्थ का शोधन हो जाएगा तो आगे हो गया तो ग्रंथकार कहते हैं कि ये है स पदार्थ ये अंतर्भाव हो जाएंगे सप्त में तो सादृश्य कहा जाएगा कहते हैं तद भिन्न विशिष्ट तद, तद भू धर्म रूप सादृश्य तदगत भूय धर्मवत्व तदगत भूय धर्मवत्वम अथा तदगत भू धर्म त तद भिन्नत्व विशिष्ट तदगत भू व धर्म ये धर्म कहने से ये कोई घटपटादि आदि रूप कोई रूप रस इत्यादि कुछ होंगे तो ये सब तो सादृश्य उसी में आ जाएंगे क्योंकि सादृश्य का अर्थ हो गया उससे भिन्न होना चाहिए और तदगत भूय धर्म ये धर्म सब कौन होंगे यही द्रव्य गुण कर्म मतलब क्रिया जाति ये सब कुछ हो सकते हैं हो जाएगा इसमें अंतर्भाव हो जाएगा सादृश्य तद भिन्न तो विशिष्ट भी तदगत भू वो तद धर्म तो धर्म कहने से तो कोई भी हो सकता है घटपटादि रूपत्व न अतिरिक्तत्वम एवं अन्य मी उम बाकी को भी इसमें अंतर्भाव कर लेना चाहिए अन्यत्र अनुसंधेह मुक्तावली में इसको दिए किस है पूरा किसको किसमें अंतर्भाव करवाना है पहला पंक्ति जो आहा है पूर्व पक्ष कहता है कि आप सात पदार्थ का निरूपण करके पूरा कर दिया ये सादृश्य और एक पदार्थ है ये तो नहीं हुआ निरूपण तो सिद्धांत उत्तर देता है कि ये जितने सारे पदार्थ हैं उसका गिना दिया कि प्रमाण प्रमेय नया एकलो सोलो पदार्थ मानते हैं कहते देखिये वो सब इसी साथ में ही अंतर्भाव हो जाएंगे ये सोलो में कहते ये सोलो में तो, तो सादृश्य भी नहीं है तो इसलिए और नीचे कह दे देखिए सादृश्य ये धर्म कहने से ये द्रव्य गुण कर्म कुछ हो जाएगा उसमें अंतर्भाव हो जाएगा इसी प्रकार के आप सोलो में से जो जो नहीं है वो सबको अंतर्भाव कर ले सकते हैं <laughs> तो प्रमाण प्रमेय ये सब हो जा सकता है ये प्रमाण क्या है कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये प्रत्यक्ष हो गए सब इंद्रिय इंद्रिय हो गए सब द्रव्य और बाकी जो प्रमाण हो गए ये सब ज्ञान हो गए ये सब बुद्धि में अंतर्भाव हो जाएंगे तो प्रमाण हो गया प्रमेय प्रमेय तो जो है उसी में चला जाएगा द्रव्य है गुण है कर्म है सामान्य है जो प्रमेय है उसमें अंतर्भाव हो जाएगा तो हो गया प्रमाण और प्रमेय संशय संशय ये तो बुद्धि का एक विभाग है उसमें गया प्रयोजन प्रयोजन कहने से प्रयोजन का जो विषय है उसमें अंतर्भाव हो जाएगा इस प्रकार की सब अंतर्भाव हो जाएगा अर्थात अगर आप सादृश्य आदि अतिरिक्त पदार्थ का निरूपण नहीं किए नहीं करने से ये ग्रंथ में न्यूनता आ गया मतलब ग्रंथ से न्यूनता तो कहते हैं कि ये नहीं है सब इसमें में अंतर्भाव हो जाएगा कैसे कैसेम उम अर्थात विवेचनियम उह उह बीतर्म अर्थात रिहलोरियत हो गया अर्थात ऐसा कर लेना चाहिए निश्चय तव्यम हाँ पोह।, पोह में वही धातु है हो भीतर के अर्थात भीतर्क करके निश्चय कर लेना वहाँ ऊहो अपोहो वहो अर्थात पकड़ लेना अपोहर त्याग करना विचार करके ये ठीक है ये नहीं है आगे एक सौ सतासी में अन्नम भट्टेन तो होना से एक तो दी है क्या मत का न्यायच कणाद न प्रोक्तमिति कणाद तर न्याय त आगे मत मत के साथ अर्थात द्वंद्व अंत्यण पदम प्रत्येक अभिसंब्यणाद्य मत न्याय मत कारणाद्य न्याय में द्वंद्व होने के बाद मत के साथ कर्मधारय हो जाएगा मत यो हो बालो व्युत्पत्ति सिद्धये बालानं बाल न्युपत्ति व्युत्पत्ति तो किम निष्ठ होगा व्युपत्ति अर्थात ज्ञान किम निष्ठ बाल अनिष्ठ क्यों बाल अन विपत्ति क्या षष्ठी षी का था अनिष्ठ तो बाल अनिष्ठ वित्पत्ति आगे तस्वी सिद्धि बाल अनिष्ठपे सिद्धि अच्छा अन्नम भट्टे नदुषा ये हो गया ग्रंथ कर्ता तो कृति कहाँ रहेगा कर्ता में अन्नम भट्ट में तो अन्नम भट्ट निष्ठ कृति अन्नम भट्ट विद्वत निष्ठ कृति और कार्य हो गया तर्क संग्रह तेना रचित रचित यहाँ क्या प्रति हुआ निष्ठा निष्ठा अर्थात ये भूतकालिक अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह रचना कर दिए तो ये भूतकालिक हुआ ऐसा सब न्यायोधि में देते हैं कर्णाद से इदम का अण हो गया कर्णाद न्याय मत इति द्वंद्व गर्भ कर्मधारे कर्णाध न्याय में द्वंद्व हो गया आगे मतों के साथ कर्मधारय हो गया मत हो गया द्वंद्व अंत पदम भिन्न पदम तो कर्मधारय हो गया और वो दोनों के साथ अन्वय हो जाएगा अर्थात तो कर्णाध मत न्याय मत इस प्रकार के हो जाएगा द्वंद्व गर्भ कर्मधारे उसका नीचे पंक्ति में देते हैं द्वंद्व गर्भ कर्मधारे उसका नीचे पंक्ति में देखिये णाद न्याय अभिन्न मत काणाद न्याय में द्वंद्व हो गया उसे अभिन्न हो गया मत अभिन्न का अर्थ क्या समास है अभिन्न का अर्थ क्या समास है हम उसमें क्या समास नहीं बोलते हैं जहां कहते हैं कि अभिन्न क्या समास होता है वहां अभिन्न में नहीं है कर्मधारा अभिन्न में समास नहीं पूछते हैं जहाँ अभिन्न कहा जाता है वहां कर्मधारा कहते हैं जो नीलम है वही उत्पलम है नीलम अभिन्नम उत्पलमे कर्म धारा तो काणाद न्याय अभिन्न मत काणाद मत और न्याय मत तो अर्थात तो काणाद न्याय में द्वंद्व हो गया आगे मत के साथ कर्मधारे हो गया उसी को ऊपर में कह दिया द्वंद्व गर्भ कर्मधारा ऐसा कर्मधारा है जिसका गर्म में द्वंद्व है द्वंद्व कहाँ हुआ और न्याय में और कर्मधारे किसके साथ मत के साथ तो भिन्न क्या दिखाता है कर्मधारे को दिखाता है अच्छा ये मतद्वय हो गया अच्छा ये मतद मत विषयक कमज क्या है होगा बहुबरी अच्छा मतदेय विषय यश तो मतद्वय विषय जिसका है किसका कहते हैं बाल विपत्ति बाल में जो ज्ञान हुआ ये ज्ञान का विषय क्या है यही दोनों मत हो गया तो मत द्व विषय किमिष्ठ वि ज्ञान बाल अनिष्ठ तो ये विप्पत्ति बाल में किस समंस रहेगा वित्पत्ति अर्थात बुद्धि ज्ञान किस समंस रहेगा सम्वा समझ से उसी को कह दिया बाल समवेत बाल समवेत किम ज्ञान तो अभिन्न विपत्ति जो बाल विपत्ति कह दिया बाल विपत्ति में कहते बाल समवेत विपत्ति तो बाल समवेत अभिन्न अभिन्नपत्ति तो वहां तो बाल से वित्पत्ति हम सृष्टि कर देते हैं किंतु बाल समवेत कर देंगे अब अभिन्न हो जाएगा बाल समवेत जो है वही वित्पत्ति है अच्छा ऐसा वित्पत्ति यही व्युत्पत्ति का सिद्धि ये व्युत्पत्ति का सिद्धि होना है ये सिद्धि का प्रयोजक ये व्युपत्ति का सिद्धि कैसे हुआ बाल में व्युत्पत्ति कैसे हो गया अन्नम का तर्क संग्रह रचित ग्रंथ के द्वारा तो प्रयोजक कौन हो गया अन्नम का जो ग्रंथ यहाँ व्युत्पत्ति सिद्धि सिद्धि करना है तो काणाद न्याय अभिन्न मतदे विषयक बाल समवेत तो अभिन्न वित्पत्ति वो तस्विधि का प्रयोजक प्रयोजक कौन हो गया कहते हैं कि वो ग्रंथ होगा और ग्रंथ के लिए विशेषण देते हैं अन्न भट्ट विद्व निष्ठ अन्नम भट्ट विद्वद ये यहाँ करता हुआ तो उसमें कृति रहेगा और कृति अभी वर्तमान काली की कृति ना भूतकालिका कर दिया कहते कृति, उसके अन्न भट्टिट में कृति हुआ ये कृति का विषय क्या हुआ क्या बनाया वो तर्क संग्रह कहते हैं कृति विषय अभिन्न तर्क ग्रंथ, कृति का विषय हो गया तर्क संग्रह और यही जो उसका कृतिका विषय हो गया तर्क संग्रह यही बाल व्युत्पत्ति सिद्धि का प्रयोजक बन गया तो यह पंक्ति का अर्थात श्लोक का अर्थ हो गया पहले काणाद न्याय अभिन्न मत ये मत द्वय विषय है जिसका किसका बाल समवेत तो व्यत्पत्ति का तो बाल समवेत तो अभिन्न व्यत्पत्ति ये भित्पति का सिद्धि सिद्धि का प्रयोजक प्रयोजक हो जाएगा यह ग्रंथ प्रयोजक एरो दे दीजिए उसका नीचे ग्रंथ है बाकी ये ग्रंथ का विशेषण हो गया अन्नम भट्ट विद्वन निष्ठ भूतकालीन कृति विषय अभिन्न तर्क संग्रह तो तर्क संग्राह ग्रंथ ये हो गया विशेष्यच्छा अच्छा अच्छा तर्क संग्राह ग्रंथ ये हो गया विशेष्य उसका एक विशेषण हो गया अन्नम भट्ट विद्व भूतकालिक कृति विषय अभिन्न ये एक विशेषण हुआ दूसरा विशेषण हुआ बाल समवेत अभिन्न सिद्धि प्रयोजक ये तर्क संग्रह का मतलब तर्क संग्रह ग्रंथ का दूसरा विशेषण है बाल समवेत ज्ञान हुआ ये ज्ञान सिद्धि का प्रयोजक कौन हुआ ये ग्रंथ तो इसलिए ये तर्क संग्रह ग्रंथ का ये दूसरा विशेषण है ज्ञान अभिन्न बाल समय तो वही है अभिन्न दोनों एक ही है बाल समव्य तो बाल समव्य तो कौन है उत्पत्ति नहीं है व्युत्पत्ति है ज्ञान तो कहते ना ये व्युत्पन्न व्युपन्न अर्थात तो उसको ज्ञान है तो व्युपत्ता ज्ञान ये हो गया दूसरा विशेषण और ये तर्क संग्रह ग्रंथ का तीसरा विशेषण है कि काणाद न्याय अभिन्न मत विषय ये ग्रंथ का ही विशेषण है तो बाल समवेतक व्युत्पत्ति का विशेषण नहीं लेना है वो ग्रंथ का ही विशेषण है इसलिए तर्क संग्रह ग्रंथ ये विशेष उसमें तीन विशेषण है एक विशेषण हो गया अन्नम भट्ट विद्वनिष्ठ भूतकालिक कृति विषय अभिन्न ये हो गया दूसरा हो गया बाल, बाल समवेत तो अभिन्न अभिन्नपत्ति सिद्धि प्रयोजक तीसरा हो गया विषय क ये तीनों ही ग्रंथ का ये प्रयोजक हो गए अगला ग्रंथ का विशेषण हो गया ठीक है तर्क संग्रह के ग्रंथों के ऊपर क ख ग एक दो तीन जो भी लिखेंगे ये तीनों के ऊपर लिख देंगे ये एक विशेषण है ये द्वितीय विशेषण है ये तृतीय विशेषण है नीचे अंडरलाइन कर करके जैसे भट्ट विद्वन निष्ठ भूतकालीन कृति विषय अभिन्न यहाँ तक नीचे अंडरलाइन करके उसके ऊपर में एक अथवा तीन कुछ भी लिख देंगे और समवेत अभिन्न व्युत्पत्ति सिद्धि प्रयोजक इसके नीचे एक अंडरलाइन करके उसके ऊपर दो लिख देंगे काणाद न्याय अभिन्न मतद्वय विषय क इसको एक अंडरलाइन लेकर उसके ऊपर तीन लिंबे अंडरलाइन नहीं करने से भी कमा लगा देने से भी हो जाएगा एक दो तीन विशेषण और विशेष हो गया तर्क संग्रह्य ग्रंथ वो विशेष के ऊपर तर्क संग्राहख्य ग्रंथ के ऊपर लिख देंगे एक दो तीन अथवा क जो भी लिख देंगे ठीक है आगे ये मंगलाचरण उच्चारण करिए जनिता पुछेड़ा जनिता पुछेड़ा जनिता पुछेड़ा अच्छा अच्छा ये तो इसका है ना न्यायदीन का है अच्छा हमको उच्चारण करना अवलंबिनो गाहा पुषो गोवर्धन स्तम अभ्यर्चन विपुला जन जनित बुधेन्द्र स्तवाभि रचनाभी ठीक है हो गया तो कृष्ण अवलंबिनो गाहा गर्थात वाणी तो हे कृष्ण प्रार्थना करते हैं गाह अवलंबिनो भवंतु इस प्रकार की ले लेंगे गा वाणी ये अवलंबिनो भवंतु ममो गाह तब अवलंबिनो भवंतु आपको अवलंबन करिए मेरा वाणी ऐसे अच्छा आगे पूष पुष अर्थात तो पोषण करने वाला वही परमात्मा गोवर्धन स्तम अभ्यर्थन गोवर्धन उनका अभ्यर्थन करते हुए पुष पुष अर्थात वो परमात्मा सर्वशास्त्र का जो प्रकाशक है पूस पुष सूर्य को कहा जाता है क्यों कहते हैं प्रकाशक इसी प्रकार सारे शास्त्र का प्रकाशक जो परमात्मा उसका अर्चना करते हुए कैसे अर्चना करते हैं उत्तरार्ध में देते हैं विपुलाभिर रसभाजन यहां जनित दिया है पाठ जीत है विपुलाभि भी रसभाजन जीत बुधेन्द्र स्तव अभि रचना भी विपुला भी रसभाजन जनित बुधेन्द्र स्तव अभिरचना भी विपुला भी बहुवचन है बहुत सारे के द्वारा तो विपुला आगे रह होने से ये रो री से लोप हो गया द्र लोप ए पूर्व से दीर्घ होकर के दीर्घ हो गया बहुत सारे के द्वारा क्या कहते हैं रस भाजन जीत रसभाजन अर्थात रसभाजन भाजन अर्थात पात्र रस का पात्र रस का पात्र अर्थात रस रस का श्रेष्ठ रस इस प्रकार के रस भरा हुआ जिस पात्र में इस प्रकार कहता है श्रेष्ठ रस श्रेष्ठ रस क्या है कहते हैं भक्ति रस इस प्रकार की वहां एक व्याख्यान दिए तो भक्ति रसे नस भाजने न जीत अर्थात भक्ति रसेन जीत भाजन अर्थात तो श्रेष्ठ इस अर्थ लेंगे वास्तविक भाजन अर्थात पात्र जिसमें भरा हुआ तो भरा हुआ अर्थात यहाँ कहा जाके कि श्रेष्ठ रस श्रेष्ठ रस श्रेष्ठ हो जाएगा भक्ति रस उसके द्वारा जीत जीत अर्थात जीता गया कौन जीता गया कहते हैं बुध बुधेन्द्र नाम स्तब बुधेन्द्र अर्थात तो बड़े बड़े विद्वान का जो स्तब वो सब स्तब ये भक्ति रस के द्वारा सब जीता गया जीता जीता गया ऐसे मतलब जो भक्ति रस तो वो उसका अभिरचना भी गोवर्धन स्तम अभ्यर्चन ये हो गया करुण स्थानीय विपुलाभिर अभिरचना भी ही। बहुत सारे अभिरचना के द्वारा गोवर्धन स्तंभ अभ्यर्चन और ये जो बहुत सारे अभिरचना के द्वारा गोवर्धन उसका अर्चना किया ये अभिरचना का विशेषण देते हैं कि बुधेन्द्र स्तव मतलब जीत बुधेन्द्र स्तव बुधेन्द्रों का जो स्तव है वो भी जीत लिया गया अर्थात ऐसे भक्ति रस का अभिरचना है ये बुधेन्द्रों का स्तभ भी जीत लिया गया बुधेन्द्र अर्थात बड़े बड़े ज्ञानी बुधानाम इंद्र स्तभ स्तभ स्तुति और वो स्तुति क्या है कहते हैं भक्ति रस उसका भी जीत लिया अर्थात ये जो ज्ञानियों का उनका जो सब स्तब होता है वो सब अर्थात शुष्क होता है भक्ति रस के द्वारा वो सब को जीत लिया गया ऐसे जो अभिरचना है उसके द्वारा गोवर्धन तम परमात्मानम अभ्यर्चन जो की पूछा है जो की हमारा वाणी का अवलंबन बने ऐसे कौन है कहते है कृष्ण विपुला भी अभिरचना भी, भी है ये संबंध मुख्य संबंध हुआ पहले कहते हैं कि विपुला भी ही, बीच वाला छोड़ दीजिए अंतिम है अभिरचना भी अभिरचना अर्थात रचना तो विपुला भी अभिरचना भी गोवर्धन स्तम अभ्यर्चन मुख्य वाक्य हो गया ते जो अभिरचना है उसका विशेषण देते हैं बहुत सारे अभिरचना करके ये गोवर्धन ने उस परमात्मा का पूजा किया ये जो अभिरचना ये कैसे है उसके लिए बीच में विशेषण देते हैं रसभाजन जीत बुधेन्द्र स्तव ये नसभाजन जीत रसभाजन था रस श्रेष्ठ भक्ति रस उसके द्वारा जीत किम जीत कहते हैं बुधेन्द्र स्तव ज्ञानियों का स्तव तो रसभाजन जीत बुधेन्द्र स्तव या भी अभिरचना भी है जी अभि रचना के द्वारा बुधेन्द्र स्तभ भी जीत लिया गया और ऐसा रचना ये जो कैसा है कि रसभाजन सब वो रसान तो जीत लिया ऐसा जो रसभाजन है तो ज्ञानियों का अर्थात ये जो सब ज्ञानी लोग जो स्तुति करते है ना उनमें कुछ भक्ति रसन नहीं होता है तो इसमें भक्ति रस के द्वारा उसको जीत लिया ऐसा वो ऐसा कोई इसके ऊपर कोई टीकाकार व्याख्यान दिए हैं और कहीं कहीं कहते हैं विपुल विपुल आभिर सभाजन जीत आभिर अर्थात ये टीकाकार कहीं ग्वालों का सभा को पूरा जीत लिया करता अर्थात हम जिनको जीत लिया वो सब क्या वो सब विद्वान है वो सब ग्वालय है अर्थात विपुल आभिर सभाजन जीत अर्थात बहुत सारे आभिर सभाजनों को जीत जीतते आभिर अर्थात गुआ कहते हैं तो इस प्रकार की भी कहीं व्याख्यान कर देते हैं अभी तो अभिरो पल्ली कहते हैं ना तो गुआ लग रहते हैं तो इस प्रकार की व्याख्यान से ये व्याख्यान थोड़ा अच्छा है दे हैं तो मतलब विपुल आभीभाजन जीत विपुल अलग पद कर लेंगे नहीं तो विपुल आभिर सभाजन ये भी पदच्छेद हो सकता है बहुत सारे जो अभिर अभि अर्थात तो गोपाल सभाजन तो उनको जीता हुआ तो गोपाल सभाजनों को जीत करके अच्छा सिद्ध नहीं होता है ऐसा भी व्याख्यान कहीं हुआ है ठीक है ये ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णमादाय पूर्ण में शांति शांति क्यं केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मी मूर्तिभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ शांति शांति शांति से